जेड ड्रैगन प्राचीन चीनी कथा भूमिका महान विचारक कन्फ्यूस ने एक बार कहा था हर व्यक्ति धन और प्रसिद्धि अर्जित करना चाहता है लेकिन अगर धन और प्रसिद्धि ईमानदारी से अर्जित नहीं किए जाते तो उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए जब मैं छोटा था तब मैंने एक बार एक वस्तु ले ली जो मेरी नहीं थी मैंने अपने आप से कहा कि वो मेरी ही थी क्योंकि वो मुझे मिली थी लेकिन मनी मन मैं जानता था कि वो मेरी नहीं थी मैं अपने लिए ऐसा कुछ चाहता था जो मेरे जुड़वा भाई चैंग के पास न था कुछ बातों में चैंग और मैं बिल्कुल एक जैसे थे लेकिन कुछ अन्य बातों में हम एक दूसरे से बहुत भिन्न थे मैं सुस्त था और चैन फुर्तीला मैं निर्बल था और चैंग शक्तिशाली खेलों में चैंग के अधिक मित्र थे चैन के सदा अधिक मित्र हुआ करते थे लेकिन हमारे 10वें जन्मदिन तक वह एक ऐसा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता अध्याय एक उस दिन दोपहर में वीवी वी नदी की लहरें सूरज के प्रकाश में चमक रही थी नदी शांत थी बहुत कम नावे वहां से गुजर रही थी मेरा जुड़वा भाई चैंग हमारी नाव को एक कि एक ओर से पानी में झुका अपना मछली पकड़ने वाला जाल उसने पानी में फैला दिया फिर जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसके अंदर एक बड़ी मछली उछल रही थी मैंने एक और मछली पकड़ ली चैंग ने मछली नाव में फेंकते हुए खुशी से कहा हर वर्ष हर वर्ष जन्मदिन पर हम दोनों भाई आपस में मुकाबला करते थे दोनों में से जो कोई अधिक मछलियाँ पकड़ता उसे एक सप्ताह तक दिनचर्या का अपना कोई काम नहीं करना होता था हर वर्ष चैंग अधिक अधिक पकड़ता हर वर्ष एक सप्ताह के लिए मुझे ही दिनचर्या का सारा काम करना पड़ता था मैंने गुस्से से अपने खाली जाल जाल को देखा और शिकायत करते हुए बोला तुम तो मछलियों को यह कहकर कुछलाते होगे कि तुम उन्हें खाओगे नहीं चैंग जोर से ऐसा तुम्हें ईर्षा हो रही है उसने कहा तुम अनाड़ी हो अगर तुम्हारे जाल में कोई मछली आ भी जाए तो तुम उसे निकाल ना पाओगे और नदी में गिरा दोगे मैं नाव की एक तरफ झुका और ठंडे पानी में मैंने अपना हाथ डुबो दिया यह सच नहीं है मैंने उत्तर दिया चैंग ने कहा क्या वो संगीत तुम्हें सुनाई दे रहा है हम दोनों दोनों सांस रोककर सुनने लगे नदी के एक ओर से संगीत की आवाज आ रही थी और जो हर पल ऊंची हो रही थी फिर नदी के मोड़ से घूमकर आती हुई एक बड़ी नाव दिखाई दी ऐसी नाव मैंने आज तक न देखी थी नाव पर एक विशाल चमकदार रेशमी छाता लगा था नाव के दोनों सिरों पर जेड़ के बने ड्रैगन दो सिपाही सामान खड़े थे कतारों में बैठी लड़कियां चप्पुओं से नाव चला रही थी नाव में सबसे आगे इतनी सुंदर लड़की खड़ी थी कि उसे देखकर मेरी आंखें भर आई उसने पीले और नीले रंग का एक रेशमी वस्त्र पहन रखा था वो पंखे से अपने को हवा कर रही थी वह कौन है मैंने पूछा जाओ क्या तुम्हें नहीं पता चैंग ने कहा यह राजकुमारी मई है मुझे विश्वास नहीं हुआ कि राजकुमारी हमारी इतने समीप थी जन्मदिन का इससे बढ़िया उपहार मुझे कभी न मिला था हम अपनी नाव किनारे की ओर ले गए ताकि राजकुमारी की नाव बिना अवरोध के आगे जा सके मई ने अपनी अपना पंखा हमारी ओर थोड़ा सा झुकाया और मुस्कुराई चैंग और मैं सिर खड़े रहे और फिर झुककर हमने उसका अभिवादन किया मैं राजकुमारी को एक टक देख रहा था अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं नदी में जा गिरा मेरे गिरने से पानी इतनी जोर से उछला कि राजकुमारी की नाव हिलने लगी सांस के लिए हांफते हुए मैंने नदी के तल पर अपने पांव जमाए और सीधा खड़ा हो गया मैंने राजकुमारी को देखा जैसे ही पानी उछल नाव पर गिरा मई ने संभलने के लिए नाव को पकड़ लिया उछलते पानी ने राजकुमारी के वस्त्रों को भिगो दिया था लज्जा से मैंने अपनी आंखें नीचे झुका ली जब आखिरकार मई लेन की नाव आंख से उजल हो गई तो मैंने दृष्टि ऊपर तो जाल, जाल के अंदर कोई चीज थी पर वह मछली नहीं थी जैसे मैंने आशा की थी वह एक जेट ड्रैगन था हीरो से सजी उसकी आंखें सूर्य के प्रकाश में चमक रही थी ड्रैगन को अच्छे से देखने के लिए मैंने उसे मैंने ड्रैगन को अपनी आस्तीन में छिपा लिया और चैंग की ओर देखा नाव के दूसरी तरफ झुका वह अपना जाल पानी में खींच रहा था उसे पता ना चला कि मुझे क्या मिला था ड्रैगन को अच्छे से देखने के लिए मैंने उसे आस्तीन से दोबारा वापस बाहर निकाला हरे रंग का जेड धूप में चमक रहा था जब मैं उसे एक टक देख रहा था तब ड्रैगन ने आँख मारी और मुस्कुराया मैंने अपनी आँख झपकाई एक बार फिर दूसरी बार ड्रैगन अभी भी मुस्कुरा रहा था तुम्हें क्या मिला जियाओ चैंग ने पूछा मेरे कंधे पर उछक वह देखने की कोशिश करने लगा मैंने ड्रैगन को झटपट अपनी आस्तीन में छिपा लिया कुछ भी नहीं मैंने कहा मुझे लगा कि मछली थी पर वह तो पत्थर था यह सारा झूठ है ना? मैंने अपने आप से कहा चलो चले चैंग ने कहा मुझे दिनचर्या के कुछ काम भी करने हैं वह मुस्कराया एक बार और प्रयास करते हैं फिर तुम जीत सकते हो मैंने कहा मैंने अपना जाल पानी में फेंका चैंग ने भी अपना जाल फेंका कुछ ही पलों में मेरे जाल को जोर का झटका लगा मैंने उसे बाहर निकाला उसके अंदर मछली छटपटा रही थी लेकिन उसमें सिर्फ एक मछली न थी दो मछलियां भी न थी तीन मछलियां मेरे जाल में फंस गई थी अब हम बराबरी पर हैं मैंने घोषणा की आश्चर्य से चैंग का मुंह खुला का खुला रह गया राजकुमारी की नाव ने मछलियों को आसान कर दिया होगा उसने कहा उसने अपना जाल बाहर निकाला पर वह खाली था अब कौन दिनचर्या का, का काम करेगा मैंने मजाक किया इतना घमंड न करो जाओ उसने गुस्से से कहा अब हम बराबरी पर हैं चलो एक बार और प्रयास करते हैं हमने बार बार जाल फेंका हर बार मेरे जाल में अधिक से अधिक मछलियां फंसी चैन के जाल में एक भी मछली न फंसी घर लौटते समय चैंग सारे रास्ते भुन भुनाता रहा और दिनचर्या के काम करते करते भी वह भुनभुनाता रहा इस बीच में मुस्कुराता रहा पहली बार मैंने चैन को किसी बात में मात दी थी अपनी आस्तीन में रखे ड्रैगन को मैंने छुआ वह आग के समान गर्म था अगली सुबह चैंग की नींद में भी त्यौरी अगली सुबह चैंग नींद में भी त्यौरी चढ़ा रहा था जब मैंने उसे उठाया तो वो और भी नाराज़ हो गया कल होने वाली खेल प्रतियोगिता की प्रतीक्षा करो वह बोला मैं तुम्हें पूरी तरह हराऊंगा मैंने आह भरी वह सत्य कह रहा था हर वर्ष जिया जैंग के लड़के खेल प्रतियोगिता में भाग लेते थे तीन खेलों में प्रतियोगिता होती थी तीरंदाजी दौड़ और पहलवानी चैंग हमेशा विजयी होता था और मैं हमेशा हारता था सुबह का नाश्ता करने के बाद चैंग और मैं अपने मित्रों से मिलने नदी किनारे गए मैंने अपने जेट ड्रैगन को संभाल अपनी आस्थिन में रख लिया आज हम पहलवानी का अभ्यास करने वाले थे खेलों में यह सबसे कठिन खेल है मुकाबले के समय पहलवान अपने सिरों पर एक ऐसा हेलमेट पहनते हैं जिस पर बैल के सिंग लगे होते हैं। बैलों की तरह सिंगों को, हाँ को घुमाकर वह जमीन पर पटकने की कोशिश करते हैं सिंग ऊपर की ओर गोल होते हैं और उनके सिरों को मोड़ दिया जाता था ताकि हम एक दूसरे को घायल न कर सके मैं थोड़ा घबराया हुआ था मैंने पहलवानी में अभी महारत हासिल महारत न पाई थी हमारे दल के मुखिया सी ने लाकर हमारा अभिवादन किया उसके पास भी सिंगो वाला एक हेलमेट था हेलमेट पर सोने के सिक्के लगे थे हेलमेट कि सीयूलियो के पिता एक महान योद्धा थे ने आगे आकर लगा। सब लिए सबके लिए हम सब सबके लिए बड़ा है उसने कहा हेलमेट उठाने के लिए मैं नीचे उठा उसे लेकिन किसी शक्ति ने उसे अपने सिर पर पहनने के लिए प्रेरित किया कौन किसके साथ पहलवानी का मुकाबला करेगा मुझे सीलियु के साथ मुकाबला करना था हमारे दल के सबसे तगड़े लड़कों में से वह एक था सिर्फ चैंग ही उसे हरा सकता था जब हमारी बारी आई तो रीति अनुसार सब चुप हो गए सीलियु और मैं एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगे मैंने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को संयमित किया संयमित किया मुकाबला शुरू हो गया सियोलियो ने मेरी कमर पकड़ ली और खींचकर मुझे जमीन पर पटकने की कोशिश की मैंने अपने पांव स्थिर रखे और अपने को गिरने न दिया मैं उसे अपने को नीचे गिराने न दूंगा चाहे वो मुझे कितनी भी शक्ति क्यों न लगानी पड़े मैंने आस्थिर में रखे जेड ड्रैगन को महसूस किया वह गर्म था जैसे कि सौभाग्य उससे बाहर आ रहा हो मैंने अपना दाया बाजू उठाया और सीओलियो को कोहनी पर शिवलु की कोहनी पर उसे लपेट दिया उसकी कोहनी बुरी तरह मुड़ गई और उसने मेरे कंधों पर अपनी पकड़ ढीली कर दी वह एक और खिसका। शियलु मुझसे अधिक लंबा था लेकिन यह बात मेरे लिए लाभदायक लाभदायक थी मैं जानता था कि वह अपने सिंह को मेरे सिंगों में फंसाने की कोशिश करेगा उसने अपना सिर नीचे किया और मुझ पर हमला किया मैं झुक गया मैंने उसकी कमर पकड़ ली और घूम गया वह जमीन पर गिर गया एक दो तीन वह न उठा मैं जीत गया था सब आश्चर्यचकित थे तुम एक अच्छे योद्धा हो जाओ जब हम एक दूसरे के सामने झुके तो सीलियों ने धीमे से कहा कल की प्रतियोगिता में तुम्हें शायद अपने भाई का सामना करना पड़े मैं हंस दिया कोई बात मुझे इससे अधिक खुशी न दे सकती थी और कोई बात मुझे इससे अधिक भयभीत न कर सकती थी मैंने अपने आस्तीन को छुआ जे ड्रैगन की सहायता से मैं चैन को हरा सकता था मैं प्रतियोगिता जीत सकता था अध्याय चार प्रतियोगिता के दिन सुबह सवेरे मैं चलकर नदी के निकट आया मैं इतना घबराया हुआ था कि सांस भी न ले पा रहा था अतीत में प्रतियोगिता के लिए मैं कभी भी भयभीत न हुआ था लेकिन ऐसा इसलिए था कि तब मेरे जीतने की कभी कोई संभावना न होती थी आज राजकुमारी के ड्रैगन के प्रभाव से मैं जीत सकता था जैसे ही मैं नदी के तट के पास पहुंचा मैं अचानक रुक गया मेरी सांस अटक गई माकेला न था नदी के तट पर राजकुमारी खड़ी थी मैंने झुक उसका अभिवादन किया जब उसने मुझे देखा तो वो मुस्कुराई ओह सीधे खड़े हो जाओ उसने कहा मैं भी तुम्हारी तरह एक शिशु हूं मैं सीधा हो गया और नदी के पानी से एक कदम पीछे हो गया मैं दोबारा पानी में नहीं गिरना चाहता था राजकुमारी ने मुझे घूर कर देखा त्योरी चढ़ाते हुए उसने कहा मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है मैंने सिर हिलाकर हामी भरी मैं कुछ बोल न पाया तट की रेत से टकराती हुई नदी की लहरों को उसने देखा जब उसने अपनी आंखें ऊपर की तो मुझे उनमें आंसू चमकते हुए दिखाई दिए क्या तुम मेरी सहायता करोगे उसने पूछा निश्चय ही मैंने धीमे से कहा मेरी एक विशेष वस्तु खो गई है उसने कहा ऐसी जिसका मेरे लिए बहुत महत्व मेरा पेट जकड़ने लगा अचानक मुझे ठंड अचानक अचानक मुझे ठंड लगने लगी मेरी दादी माँ ने मुझे एक जोड़ी जेट ड्रैगन दिए थे राजकुमारी ने बताया वह अब नहीं है और वह ड्रैगन मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है संयोगवश मैंने एक ड्रैगन नदी में गिरा दिया मेरा दिल बैठ गया मुझे क्या करना चाहिए मैंने सोचा मैं उसे वह ड्रैगन देना नहीं चाहता था अगर मैंने दे दिया तो मैं प्रतियोगिता हार जाऊँगा शायद प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद मैं कल उसे ड्रैगन दे सकता था या फिर मैं उसे सदा अपने पास रख सकता था अचानक हवा चलने लगी और पेड़ों पर लगे पत्ते काँपने लगे मैंने आस्तीन के अंदर अपना हाथ डाला ड्रैगन वहीं था लेकिन अब वो गर्म न था वो बिल्कुल ठंडा था इससे पहले कि मैं अपने को रोक पाता मैंने ड्रैगन निकाल कर राजकुमारी की अतरी पर रख दिया प्रसन्नता से राजकुमारी की आंखें नाचने लगी उसने ड्रैगन को अपने हृदय से लगाया और खुशी से हंसने लगी लेकिन जब उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो वह हो गई क्या बात है उसने पूछा ड्रैगन मैंने कहा मेरे लिए भाग्यशाली था राजकुमारी फिर से हंसने लगी व्यर्थ की बात मेरे छाती पर अपना हाथ रखते हुए उसने कहा सौभाग्य यहाँ है तुम्हारे भीतर मैंने अपना सिर हिलाया लेकिन वह पहले ही किनारे से दूर पेड़ों की ओर जा रही थी अध्याय पांच प्रतियोगिता के लिए सब लड़के नदी किनारे इकट्ठे हो गए मैं उनकी ओर गया मैं उदास था मेरे गले का भारीपन खत्म हो गया था मेरी सांस स्थिर थी अब मेरे पास घबराने के लिए कोई कारण न था मैं हार जाऊंगा जैसे मैं पिछले सौ वर्षो में हारा था मुझे देखते ही सीढ़ी मेरे पास दौड़ा आया क्या तुम तैयार हो उसने पूछा इस वर्ष तुम प्रतियोगिता जीत जाओगे इस वर्ष तुम अपने भाई को हरा दोगे आज मैं किसी को नहीं हरा पाऊंगा मैंने आह भरी लेकिन सियलियो ने मेरी पीठ थपथपाई और ऊंची आवाज में कहा आज भाग्य तुम्हारे साथ है जाओ मैंने आस्थिर में वहां हाथ रखा जहां जेड ड्रैगन हुआ करता था भाग्य मेरे साथ नहीं है मैंने सोचा पहली प्रतियोगिता तिर तिरंदाजी की थी मैं अपने अपने धनुष बांट लेकर हम एक कतार में खड़े हो गए निशाना लकड़ी के एक छोटे से खरगोश को लगाना था जो एक पेड़ के ऊपर रखा हुआ था चैंग जो पिछले वर्ष का विजेता था उसने सबसे पहले प्रयास किया उसने उसके तीर ने जब खरगोश को अपनी जगह से गिरा दिया तो किसी को आश्चर्य न हुआ किसी और का खरगोश तीर खरगोश के पास से भी न निकला जब मेरी बारी आई तो मैंने अपनी सांसें शांत करने के लिए अपनी आँखें बंद कर ली फिर मैंने अपने कानों में एक आवाज़ सुनी सौभाग्य तुम्हारे भीतर है राजकुमारी मैंने आंखें खोली और इधर उधर देखा मेरी निशानी की प्रतीक्षा में खड़े लड़कों के अतिरिक्त मुझे कोई न दिखाई दिया मैंने तीर मारा लेकिन जैसी मेरी आशा थी तीर खरगोश के पास खरगोश के पास से निकलकर नहीं गया वो खरगोश की ओर घूमा और उसे डाली से नीचे गिरा दिया सीओ ल्यू ने खरगोश को ऊपर उठाया तीर अभी भी उसकी छाती में फंसा काँप रहा था मैंने पहली प्रतियोगिता जीत ली थी अधिकांश लड़के हैरान थे सियू ल्यू मुस्कुराया लेकिन चैंग गुस्से से मुझे घूर रहा था अगली प्रतियोगिता की परीक्षा करो प्रतीक्षा करो वह बुधबुदाया अगली प्रतियोगिता थी नौ दौड़ मैंने संदेह से अपनी नाव को देखा आखिरी बार जब मैं नाव में चढ़ा था तब मैं नदी में गिर गया था हम नाव पर सवार हो गए और मैं दौड़ शुरू करने के लिए शिवलिव के संकेत की प्रतीक्षा करने लगे जाओ वह चिल्लाया। चप्पू पानी उछालने लगे जैसे ही मैं नाव चलाने लगा मैंने वह आवाज़ फिर सुनी सौभाग्य तुम्हारे भीतर है अपने आसपास चल रही नावों की ओर मैंने कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन दौड़ में सबसे आगे कौन था यह तो मुझे देखना ही था निसंदेह चैंग ही था जैसे ही मैं उसके निकट पहुँचा उसने घूम मुझे देखा जाओ वह चिल्ला तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते तुम कभी नहीं जीत सकते मेरी नाव घूमी और धीरे हो गई दोनों ओर पानी उछला नहीं मैंने सोचा सौभाग्य मेरे भीतर है चैंग अभी भी मेरे से आगे था हम समापन रेखा के पास थे मैंने आंखें बंद कर लिया समापन रेखा पार करते समय पूरी शक्ति लगाकर चप्पू चलाने लगा प्रतियोगिता बराबर रही सीलियो ने कहा चैंग और मैंने एक दूसरे को देखा एक प्रतियोगिता बाकी थी पहलवानी जरा प्रतीक्षा करो चैंग बुद्ध बुद अध्याय छे अंतिम प्रतियोगिता देखने के लिए छोटी सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी चैंग या जै इन दोनों में से एक प्रतियोगिता का विजेता होगा सी ल्यू ने लोगों से कहा मैंने सीओ ल्यू के पिता की हेलमेट अपने सिर पर पिता की हेलमेट अपने सिर पर पहना चैंग और मैं एक दूसरे के सामने झुके भाग्य तुम्हारा साथ दे भाई जब मैंने फुसफुसाकर उससे कहा तो उसने मेरी ओर देखा भी नहीं मुकाबला शुरू हो गया हमारे सिंगों की टकराहट के अतिरिक्त कोई आवाज़ न सुनाई दे रही थी चैंग ने अपने सिंग से मेरे सिंगों पर टक्कर मारी और गहरी सांस लेते हुए मैं लड़खड़ा गया मेरी ऊर्जा खत्म हो गई थी हो गई मैंने जो कुछ भी सीखा था उसे मैं याद करने की कोशिश करने लगा लेकिन मैं याद नहीं कर पाया चैंग ने गुस्से से मेरी इर्द गिर्द चक्कर लगाया उसने फिर से मेरे सिंगों को टक्कर मारी और मैं गिर गया मेरे मुंह में मिट्टी चली गई मैंने सीवलियु को गिनते सुना एक मैंने अपनी ऊर्जा को संयोजित किया राजकुमारी के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे सौभाग्य तुम्हारे भीतर है मैंने उसकी वाणी फिर सुनी दो सीवीलियो ने कहा पूरी शक्ति लगाकर मैं उठ खड़ा हुआ और चैंग का सामना करने लगा वह मुझ पर झपटा पर मैंने अपने को बचा लिया मैं देख सकता था कि वह गुस्से में था जो कुछ उसने सीखा था उसे वह क्रोध में भूल गया था वह भूल गया था कि सांसू की सहायता से कैसे स्वयं को शांत किया जा सकता था मैं उसकी ओर तेजी से आया वह इस पैंतरे के लिए तैयार था और मुझे रोकने के लिए उसने अपना आँख बढ़ा दिया लेकिन मैं भी इस पैंतरे के लिए तैयार था अंतिम घड़ी पर मैंने अपना सिर नीचे किया और अपने सींगों में उसकी बाँ फंसा ली मैंने तुरंत अपना सिर घुमाया और उसका संतुलन बिगड़ गया वह लड़खड़ाया और गिर गया मैंने एक गहरी सांस ली और फिर दूसरी फिर तीसरी तीन तक गिनती हुई वह उठ न पाया था विजेता सील ने ऊंची आवाज में कहा इतिहास में पहली बार जाओ मेरी इस जीत का आनंद चैंग का चेहरा देखते ही तिरोहित हो गया उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे अगले वर्ष की प्रतीक्षा करो उसने धीमे से कहा जब एक दूसरे के सामने हम झुके प्रतियोगिता की दावत के समाप्त होने तक चैंग फिर से प्रसन्न हो गया था मैंने अपने भाई को अपने सारे पैतरे सिखाए थे वह दूसरे लड़कों के सामने डींग मार रहा था इसलिए वह आज की प्रतियोगिता जीत सका मैं मुस्कुराया तो हम, हम राज है मैंने आस्तीन को उस जगह थपथपाया जहाँ जेड ड्रैगन हुआ करता था मैंने सिर्फ अपनी त्वचा महसूस की राजकुमारी ने सही कहा था मैं पैतरों के कारण नहीं जीता था मैं ड्रैगन के सौभाग्य से नहीं जीता था सौभाग्य तो मेरे भीतर था चीनी ड्रैगन पौराणिक जीव है इनका आकार एक सांप का होता है जिसके शरीर पर सल्क लगे होते हैं चीन के संस्कृति में ड्रैगन बहुत महत्वपूर्ण है वह कला साहित्य काव्य और गीतों में प्रकट होते हैं प्राचीन निर्माता घरों और पैगोड़ा की छतों और अन्य इमारतों पर इनकी मूर्तियां बनाते थे राज, राजसौर के प्रतीक माने जाते हैं लोग सोचते हैं कि ड्रैगन जीवन प्रदान करते हैं उनके अंगारों समान श्वास को सेंची कहते हैं अर्थात दैवी ऊर्जा चीनी ड्रैगन भयभीत नहीं करते वह तो अच्छे और बुद्धिमान समझे जाते हैं जो लोग उनके आस होते हैं उन्हें वो उपहार और सौभाग्य प्रदान करते हैं लोग ड्रैगन की प्रतिमाओं का सम्मान करते हैं प्राचीन चीन के शासक भी ड्रैगन का आदर करते थे वह महलों में ड्रैगन की मूर्तियां रखते थे ड्रैगन की मूर्तियां सम्राट और उसके परिवार की रक्षा करती थी ड्रैगन शासक को बुद्धिमत्ता देते थे आज भी चीन के लोग ड्रैगन का सम्मान करते हैं सारे चीन में हर त्यौहार पर और खासकर नौ वर्ष पर ड्रैगन नृत्य और प्रदर्शन किए जाते हैं